करना होता है ना। दर्शन की चौदहवीं कक्षा पिछली कक्षा में कारण प्रकृति की और कई तरह से सिद्धि की गई कार्य प्रकृति और कारण प्रकृति में क्या समानताएं है होती हैं चेतन से उनकी क्या भिन्नता होती है कार्य के क्या लक्षण होते हैं कार्य द्रव्य के क्या क्या लक्षण होते हैं और शत्र स्तंभ में आपस में क्या साधर में है क्या में है इन बातों की चर्चा हुई पिछले पार्ट में से यदि किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी ने जो लघु है तो तो हल्के से होता है तो हाँ लघुत्व का मतलब हल्का ही होता है तो साधर में और वैथर में लघुत्व आदि का साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों बताया ठीक है तो लघुत्व का साधर्म किन से होगा तमोगुण में गुरुत्व होता है ठीक है तो सत्व गुण और रजोगुण में लघुत्व होता है हल्कापन होता है हल्कापन दो में हल्कापन हुआ भारीपन होता है नहीं अपेक्षा से पहले ही कह दें लेकिन तमोगुण में भारीपन होता है सक्रियता होती है उसमें हल्का पन होता है क्रिया में हल्का पन होता है रजोगुण में भी लघुत्व है और सत्गुण में भी लघुत्व है दोनों में हल्का पन है तमोगुण की अपेक्षा से तो लघुत्व कहा साधर्म्य किनसे होगा सत्व गुण और रजोगुण का और वैधर्म में किससे होगा तमोगुण से होगा ऐसे जी है तो ये हे हे और इसके बारे में जरा वो इसमें मूल में तो नहीं है ये तो आप भाष्य में पढ़ रही हैं हे हे हेतु हान और योग दर्शन में ये शब्द आते हैं न्याय दर्शन में भी इसी तरह के शब्द आते हैं हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य त्याज्य और आत्मा की दृष्टि से छोड़ने योग्य और त्याज्य दुख होता है ठीक है इस संसार का जो वर्गीकरण किया गया कि हमें विवेकी को यह देखना चाहिए कि छोड़ने योग्य क्या है तो दुख एक चीज दूसरा उस दुख का कारण क्या है जो हेय है छोड़ने योग्य है उसका कारण क्या है उसे कहते हैं हेय हेतु हेय का हेतु हेतु यानी कारण तो दुख और दुख का कारण इसके लिए शब्द का प्रयोग किया है हे हे हेतु तो। हान हान का मतलब है कि जहां सारे दुख छूट जाते हैं यानी मुक्ति हान का मतलब है मुक्ति मोक्ष और हानोपाय का मतलब मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय हैं मोक्ष प्राप्ति में जो साधक है उसको हान उपाय कहेंगे हे हे हेतु हान हान उपाय दुख दुख का कारण दुख की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति का उपाय चारों को वहीं पर ले लेंगे बोलिए ओम आचार्य ये जो उसको प्रेम सौ उन्तीस है तो इसमें कहा है कि ये मेहनत तो ये कौन सी संभावित शंका के निवारण में है वो प्रकृति जो है वो ही कार्य जगत का कार्य है और उसकी प्रतिज्ञा भी है ये त्र की प्रकृति से ही जगत का कार्य है फिर ये महत्वत्व से कहने के पीछे क्या आते हैं महत्व तत्व से ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं ये यहाँ क्या कह रहे हैं महतत्व आदि का कार्यत्व है यानी महतत्व आदि स्वयं कार्य हैं उनमें कार्यत्व है महतत्व का मूल प्रकृति से बना है तो मूल प्रकृति कारण हुई और महत्व कार्य हुआ तो महत्व कार्य हुआ तो उसी के लिए कहा महतत्व का कार्यत्व है उसमें कार्यपना है कार्य के गुण उसमें दिखाई देंगे हेतुमत अनित्यम सक्रियम इत्यादि जो पीछे कार्य द्रव्य के लक्षण बताए ना वो महत्व में दिखाई देंगे तो महत्व में कार्यत्व है और आदि शब्द जोड़ दिया तो आदि कहने से महतत्व और उसके आगे की सारी चीजों का ग्रहण हो जाएगा आगे क्या आएगा महतत्व के आगे अहंकार तो अहंकार का भी कार्यत्व है यही सूत्र से कहा गया आदि मतलब महत्व है आदि में जिसके सबसे पहला कार्य द्रव्यो में सबसे पहला कार्य द्रव्य महत्व महत महत् तो महत् आदि जिससे अहंकार भी आ गया पांच तन्मात्राएं भी आ गईं ग्यारह इंद्रियां भी आ गईं पांच महाभूत भी आ गए अर्थात जो ये चौबीस तत्व इन्होंने पहले बताए थे प्रकृति वाले उसमें से मूल प्रकृति को एक को छोड़ करके बाकी जो तेईस है तो मह महद महद आदि का मतलब महत इन तेईस का कार्यत्व है क्यों उभय अन्यत्वात ये ये सारी तेईस चीजें इन दो से अलग हैं दो मतलब मूल प्रकृति और पुरुष इन दोनों से इसमें भिन्नता है कार्य के जो लक्षण हैं वो इन तेईस में घटते न तो मूल प्रकृति में घटते हैं न पुरुष में घटते हैं उससे ये भिन्न है बोलिए बोलिए शुरू में आ गया था कि और पुरुष का कोई नहीं है और बाकी जो उसके आगे तो, तो इस सूत्र में कहने का क्या आशय है उसी को दूसरे ढंग से कहा गया अभी तक दोनों से इकट्ठा भेद नहीं बताया था ना कहीं प्रकृति तो से अलग है ठीक है पुरुष से भिन्न है आप दोनों से भिन्न एक साथ उभय अन्यत्वात दोनों से भिन्न धर्म वाला होने से कुल मिला के नई बात नहीं है ऐसे आपको कई सूत्र मिलेंगे जहां उसी बात को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है और ये अन्यत्व कैसे हम जानते हैं घटाधिवत घड़े गड़, आदि के समान जैसे घड़े को हम मिट्टी से भिन्न भी मानते है भले उसमें मिट्टी है लेकिन घड़ा केवल मिट्टी नहीं है घड़ा घड़ा है और घड़ा चेतन भी नहीं है तो जैसे घड़े को देख करके हम कहते हैं भाई मिट्टी अलग चीज है मिट्टी लाओ तो घड़ा नहीं लेके आते और कुम्हार उसको बनाने वाला चेतन वो भी अलग है उससे भिन्नता केवल सिद्ध की जा रही है बहुत अच्छी तरह से तीन इसको पुरुष को पुरुष से भिन्न और प्रकृति से भिन्न ये सिद्ध किया जा रहा है ठीक है मुझे तो तो समझ आ रहा देखिये एक सौ में क्या कहा लघु आदि धर्म ही लघु आदि धर्मों से गुणा नाम इन गुणों का साधर्म्यम वैधर्म्यम च कुछ के साथ इनका परस्पर साधर्म्य समान धर्मता भी है तो विपरीत धर्मता भी है पहले वाले से क्या भिन्नता है ऊपर वाला सूत्र देखिए उसमें केवल वैधर्म्य कहा था ये जो प्रीति अप्रीति विषाद आदि ये कुछ गुण ऐसे हैं जो एक ही में मिलेंगे दो में नहीं मिलेंगे अर्थात सबकी एक दूसरे से विपरीत धर्मता है वे धर्म ही है और यहाँ नीचे क्या जो कहा गया साधर्म और वैधर्म्य दोनों को कहा गया है अर्थात ये गुण ऐसे हैं जो दो में भी मिल सकते हैं मात्र एक में नहीं है एक में होते तो बाकी सबसे वैधर्म ही होता इसमें मिला रहता है आप सत्व को सबसे लघु माने रज को थोड़ा सा गुरु मान लें या कम लघु माने लेकिन आएगा वो लघु में ही और तमो गुण में गुरुत्व तो मानना पड़ेगा ठीक है इनका सादर में साधर्मय में दोनों है समान धर्मता भी है विधर्मता भी है जबकि ऊपर के जो धर्म बताए गए एक में उनकी परस्पर विधर्मता ही है वैधर्म्य ही है ये अंतर है दोनों में आगे देखेंगे एक सौ पैतीसवें से देखेंगे प्रकृति की सिद्धि के लिए बार बार बहुत प्रयास ये करते ही करी कराही है और भी कर रहे हैं क्योंकि इस विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं उस समय बहुत प्रबल रही होंगी जिसको ये इतनी तीव्रता से बार बार कह रहे हैं ना तो शून्य से बना ना ही ये चेतन से बना है ये मूल प्रकृति जड़ से बना है इसको बहुत बल से कहना चाहते हैं आगे देखिए एक सूत्र बोलेंगे कार्यात्णानुमानम तत्साहत कार्य से कारण का अनुमान होता है ये एक प्रकार है अनुमान का कारण से भी कार्य का अनुमान होता है और कार्य से भी कारण का अनुमान होता है दोनों ही तरह से होता है तो यहां इन्होंने कहा कार्य को देख के यानी कार्य द्रव्य कार्य जगत को देख करके अनुमानम कारण का अनुमान हो जाता है क्यों होता है तो उसके लिए हेतु दिया तत्साहित उस कारण के साहचर्य से साहित्य से साथ में होने से कार्य में कारण उपादान रूप में सदा विद्यमान रहता है कार्य में कारण उपादान रूप में सदा विद्यमान रहता है तो उसका साहचर्य उसका साहित्य सदा रहता है सन्निधि सदा रहती है इस कारण से कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है भोजन को मिठाई को सब्जी को खा करके देख करके हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें डली होंगी कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है वो जिस तरह हम लोक में करते ही रहते हैं ऐसा ही कार्य जगत में भी ये जो प्रकृति वाला कार्य जगत है उसमें भी हम ऐसा ही कर सकते हैं हमें ऐसा ही करना चाहिए यहां भी इसी शैली से पता लगता है जन सामान्य जैसे हर चीज को देखता है कपड़े को कव्यापारी व्यापारियों हाथ में लेकर के बोल देता है ये किस चीज का बना है कैसा कपड़ा है सुनार है वो आभूषणों को देख करके और उसी से ही बता देता है ये किस किस में क्या कितना खोट है क्या बना है इत्यादि तो ऐसे ही कार्य जगत से कार्य जगत से कारण का अनुमान होता है चतुरस्तम के गुणधर्म धर्म यहां दिखाई देते हैं इससे चतुरस्तम से ये बने हैं ठीक है आगे देखिए अगला सूत्र है अव्यक्तम त्रिगुणात्ंगात त्रिगुण का मतलब है त्रिगुण से बनी हुई जितनी चीजें हैं तीन गुणों से यानी सत्वर स्तंभ से बने हुए जितनी चीजें हैं कार्य द्रव्य है उनसे अव्यक्त प्रकृति जाननी चाहिए अव्यक्त प्रकृति को भी ऐसे ही जाना जाएगा पिछले सूत्र में जो बात कही थी कारण कार्याणुमानम उसी बात को यहाँ कार्य जगत और प्रकृति में घटा करके बता रहे हैं मूल बात वही है कारण को देख करके कार्य का अनुमान तो जो त्रिगुण लिंग था लिंग यानी कार्य द्रव्य त्रिगुणात्मक जो कार्य द्रव्य है इसको देख करके अव्यक्तम अव्यक्त यानी मूल प्रकृति का भी ज्ञान होता है पिछली बात को केवल यहाँ घटा करके बताया जैसे कोई कहे कि घी को देख करके पता लग जाता है कि ये गाय का है या भैंस का है तो ये एक उदाहरण हुआ मूल बात है कारण स... का ज्ञान कार्य को देख करके होता है तो ऐसे ही यहाँ तीन गुण वाली जो सरहकारी जगत है उसको देख करके मूल प्रकृति का ज्ञान हो जाता है इस कारण से इससे क्या निष्कर्ष निकला अगले सूत्र में कहा एक बोलिए तत् कार्यतः तत्सिद्धे है नापलाप तत्का मतलब है अव्यक्त या प्रधान मूल प्रकृति तत्कार्य उसके कार्य से मूल प्रकृति का जो कार्य है ये सारा जगत इससे तत्सिद्धे है उस मूल प्रकृति की प्रधान की सिद्धि होने से प्रधान अव्यक्त का जो कार्य है उससे ही प्रधान की सिद्धि हो जाने से जो पिछले सूत्र में की गई पिछले दो सूत्रों में जिस ढंग से की गई इसलिए न अपलाप मूल प्रकृति का अपलाप यानी खंडन निषेध नहीं कर सकते मूल प्रकृति का अपलाप निषेध हम नहीं कर सकते यानि उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा पीछे उस समय ऐसी मान्यताएं बहुत रही होंगी जो वो मूल प्रकृति को चतुरस्तम को स्वीकार नहीं करते तो का कुछ भी हो मूल प्रकृति का तो खंडन नहीं कर सकते वो तो मानना पड़ेगा हमें अभी दिखाई दे या ना दे वो मानना पड़ेगा तो यहां तक इन्होंने प्रकृति के बारे में आपसे ये समापन किया कि प्रकृति सिद्ध है ऐसी ऐसी होती है ठीक है सरल ही है कुछ पूछना है नहीं अब प्रकृति के बारे में इतना कुछ कर दिया अब पुरुष के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। सौ में सूत्र को देखिये तत्कार्यतः तत्सिद्ध है तत दोनों जगह तत् का मतलब है प्रधान विमूल प्रकृति या तो अव्यक्त एक ही बात है उसका उसके कार्य से उसके कार्य से उसकी सिद्धि होने से उसकी मतलब प्रधान की इसको मैं लौकिक उदाहरण में कहूं तो उसके कार्य से यानी धागे के कार्य से धागे का कार्य क्या है कपड़ा उसके कार्य से यानी कपड़े से तत्सिद्धे उस धागे की सिद्धि होने से धागे के कार्य से धागे धागे के कार्य से धागे की सिद्धि होने से धागे के कार्य कपड़े को देख करके धागे की सिद्धि होने से धागे का खंडन नहीं कर सकते ठीक है ये मैंने उस उदाहरण पर घटा दिया मूल प्रकृति के लिए कहना चाहते हैं प्रधान का कार्य होने से किनके ये महत्व आदि कार्य जगत के प्रधान का प्रधान का कार्य जो महतत्व आदि और कार्य जगत है उससे यानी कार्य प्रकृति से प्रधान की मूल प्रकृति की सिद्धि होने हो जाने से मूल प्रकृति का खंडन नहीं किया जा सकता यानी उसको मानना ही पड़ेगा हम शून्य नहीं कह सकते हम उसको कुछ ना माने ऐसा नहीं हो सकता उसको अवस्तु रूप नहीं कह सकते वो वस्तु रूप ही है सत ही है सत्ता है उसकी ये कथन किया ए अविवेक गुण और धर्म ए आचार्य जी और धर्म बताया ना जी कौन से किसको बताया अविवेक्तवि गुणों से सिद्धि हो जाती है और ए अविवेक आधि धर्मोत्री ये जो विपरा है सोसाइटी वो उन्होंने आप आनंद प्रकाश शिवला देख रहे है न एक सौ सैतीस मी हाँ एक सौ सैतीस में।, में।, हाँ, में इन्होंने अर्थ लिखा तत्कार्य थे उस प्रकृति के महद आदि कार्यों से ठीक है तो का मतलब प्रकृति प्रधान उसका कार्य महत्वदी से तत्सिद्ध उस प्रकृति की सिद्धि होने के कारण उसका उसका यानी उसी प्रकृति का अपलाभ झुटलाना मिथ्या कथन नहीं हो सकता यही बोला उसको अभी छोड़ दीजिए वो इसका बाद का ग्रंथ है सांख्यकारी का जिसमें श्लोक दिए गए हैं वो तो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये श्लोक दिया है उसको आपको देखना है वो वहां देख लीजिए अभी हम केवल सूत्र को देख के चल रहे हैं क्योंकि हम ये पाठ संक्षेप से कर रहे हैं निश्चित समय में हम इसको कर रहे हैं थोड़े समय में ये तो ये दर्शन सामान्यतः छह महीने में पूरा होता है गुरुकुल में इसको पढ़ाने में छह महीने लगते है छह महीने मतलब प्रतिदिन तीन घंटे नहीं पढ़ते आपकी तरह से तो एक सवा घंटा प्राय एक घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं और रविवार को छुट्टी भी होती है बीच में शिविर भी आता है वो सब होके लगभग छह महीने लगते हैं इसको तो आपको तो तिगुना <laughs> तेजी से चल रहा है और विस्तार नहीं कर रहे हैं संस्कृत का भाष्य नहीं देख रहे हैं अन्य जो इससे संबंधित प्रमाण होते हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं बस मूल मूल जो मंत्र सूत्र है उसका तात्पर्य बस उतना भाव तो वही है जो आपके सामने रखा जा रहा है मूल चीज तो वही है लेकिन अन्य जो विस्तार होता है शास्त्रीय वो अभी आपकी इस कक्षा में नहीं हो रहा है इतना ही बहुत है वो होता तो सांख्यकारी का और वो सब होता उसको पढ़ते उसकी विवेचना करते आवश्यकता होती तो नहीं तो बस इतना ही ठीक है अच्छा इसको एक सूत्र को एक सौ के साथ पढ़ा जाएगा 125 के साथ कह सकते हैं ये तो पूरा प्रकरण में ही मूल प्रकृति को सिद्ध करना चाह रहे हैं ये सब कई जगह सिद्ध किया यहाँ अब अंत में कह दिया चूंकि 135 और 136 में कार्य से कारण की का अनुमान होता है तो त्रिगुण कार्यों से जगत से अव्यक्त का ज्ञान होता है और उससे इसकी सिद्धि होने से इसका खंडन नहीं किया जाता ये तीन वाक्य जैसे तीन सूत्र के अंदर बना दिया उसी बात को एक उपसंहार कर देते हैं ना निगमन कर देते हैं कि इसलिए अब इसका आप खंडन नहीं कर सकते इसकी सिद्धि तो रहेगी इसको तो मानना पड़ेगा किसी भी तरह से आप इसको निषेध नहीं कर सकते हो okay? गया अब इसके आगे पुरुष की चर्चा चलेगी तो एक सूत्र देखिए बोलेंगे सामान्य न सामा विवाद, विवाद अभावात धर्मवत अभावाद, न साधनम अब यहां पुरुष शब्द कहा नहीं गया है लेकिन आगे पुरुष का प्रसंग आएगा अगले ही सूत्र में आएगा इसलिए ये पुरुष से संबंधित सूत्र मानते हैं तो कह रहे हैं न साधनम आत्मा को सिद्ध करने की साधन की आवश्यकता नहीं है जैसे प्रकृति के लिए इतना सब कुछ किया बोले पुरुष के लिए कुमान के लिए आत्मा के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है हम कोई विशेष नहीं कर रहे हैं इसमें क्यों बोले सामान्य न विवाद अभावात सामान्य रूप से आत्मा के बारे में विवाद नहीं है प्रकृति के बारे में बहुत विवाद रहा होगा उस समय में इसलिए उसकी इतनी चर्चा की नले आत्मा के बारे में सामान्य रूपेण विवाद अभाव है सामान्य रूप से इसमें कोई विवाद नहीं है थोड़ा तो है उसकी कुछ चर्चा आगे आएगी लेकिन सामान्य रूप से विवाद का अभाव है इसलिए न साधनम उसकी सिद्धि के लिए बहुत अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है सभी स्वीकार कर लेते हैं आत्मा को चेतन को सामान्य रूप से विवाद का अभाव होने से किसकी तरह से तो बोला धर्मवत धर्म के समान धर्म के बारे में विवाद है या नहीं है विवाद है धर्म के बारे सामान्य रूप से धर्म के बारे में विवाद है या नहीं है विशेष रूप से तो विवाद है धर्म के बारे में भी लेकिन सामान्य रूप से कहीं भी किसी भी में जाएंगे धर्म के लक्षण क्या है धृति क्षमा दमो शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण यानी जो मूलभूत बातें हैं भाई सबसे प्रेम करें सहयोग करें हिंसा ना करें सत्य बोले चोरी ना करें वे ना करें ठीक है संग्रह ना करें ये यमों को ले लीजिए इन पर किसी का विवाद है क्या सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है ना धर्म के बारे में किसी के पास भी जाकर के पूछो वहां सब जगह यही ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोली ही जाती है ना अधिकतर यही प्रकट होता है किसी भी मत संप्रदाय में जाइए बिन्न मान्यता वालों के यहां जाइए वहां जो उपदेश होगा वो अच्छों का अच्छी चीजों का ही तो होता है विपरीत का थोड़ा ना होता है मुख्य सामान्य रूप से यही तो बातें आती हैं कहीं भाईचारे को अधिक कह दिया कहीं प्रेम को अधिक कह दिया कहीं अहिंसा को अधिक कह दिया कहीं सत्य को अधिक कह दिया कहीं ब्रह्मचर्य को अधिक कह दिया ये तो अभिन्नता रहेगी लेकिन लगभग ये सारी चीजें स्वीकार होती हैं तो धर्म जो कहे मानव धर्म या वैदिक धर्म भी कह उसको सामान्य रूप से इनमें कोई विवाद नहीं है जैसे उनमें कोई विवाद नहीं है ऐसे आत्मा के बारे में भी अधिक विवाद नहीं है उस समय तो कम से कम अधिक विवाद नहीं रहा होगा थोड़ा बहुत होगा जिसकी चर्चा आगे करेंगे सत्या प्रकाश में भी एक प्रसंग में महर्षि ने ऐसी ही बात लिखी एक व्यक्ति ने क्या पूछा कि प्रश्न का है कि धर्म किसे कहते हैं कोई, है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है किसको हम ठीक माने तो उसका एक उपाय क्या बताया और कहा कि आप सबके पास चले जाओ और जिन बातों का कोई भी विरोध ना करे उसको धर्म मान लो उस पर आचरण कर लो अगर आपको यही संदेह है कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है तो कम से कम उन चीजों को जिसका कोई भी विरोध नहीं करता है उसको मान लो और उस पर चलते रहो आप धर्म पे चल पड़ोगे ठीक है तो झूठ बोलने का तो कोई भी नहीं कहेगा क्रोध के लिए कोई भी नहीं कहेगा द्वेष के लिए कोई भी नहीं कहेगा चोरी के लिए कोई भी नहीं कहेगा इसके विपरीत ही अच्छा ही बोलेंगे इनको गलत ही बताएंगे इसलिए इन्होंने कहा कि सामान्य रूप से धर्म के बारे में विवाद नहीं है विवाद किन चीजों में है विवाद बहुत से सिद्धांतों में है बहुत से कर्म कांडो में है बाह्य रूपों में है कि ऐसे कपड़े पहने या ऐसे कपड़े पहने ठीक है इस ओर मुख करें या इस ओर मुख करें, जल इधर से सिंचन करें या इधर से करें इस मंत्र से करें या उस मंत्र से करें ओम लगाएं या नहीं लगाएं, मुख पर पट्टी बांधे तो चौड़ी बांधे या लंबी बांधे पट्टी बांधे या बिना पट्टी के रहें, ऐसे अलग अलग हैं, तिलक लगाएं तो ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, ऐसे ही तो विवाद होता है इन चीजों पे खूब विवाद होता है तो ये कोई धर्म थोड़ना है ना लिंगम धर्म कारणम ये जो बाहर के चिन्ह है ये धर्म का कारण नहीं होते ये धर्म के लक्षण नहीं होते बाह्य तो रूप है आप ऐसे करते हो आप ऐसे कर लेते हो तो चार बजे उठना चाहिए वो क्या तीन बजे उठना चाहिए सुबह तो उठ के उठके पढ़ना चाहिए वो क्या नहीं रात को पढ़ना चाहिए भोजन में पहले मीठा खाना चाहिए बोले नहीं भोजन के अंत में मीठा खाना चाहिए ठीक है ये चीजें तो चलती रहती हैं वन को सफेद कपड़े पहनने चाहिए या पीले सन्यासी को कौन से कपड़े पहनने चाहिए शिखा रखनी चाहिए या नहीं ठीक है ये चीजों में बहुत सारी भिन्नता है लेकिन धर्म में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है वो सबको स्वीकारे ठीक है थीके? मुंडन कराएं या बाल रखें लंबे इत्यादि सामान्य रूप से आत्मा के बारे में विवाद का अभाव है जैसे कि धर्म के बारे में विवाद का अभाव है इसलिए न साधन उसकी सिद्धि के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है आप कई जनों को देखेंगे भी कई जने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 अभी फिर दे रहे हैं एक सूत्र बोलिए संघत परार्थत्वात् जितनी भी संघत चीजें हैं मिलके बनी हैं उनके परार्थ होने से दूसरे के लिए होने से तो शरीर संघत है ये सिद्ध है हड्डी मांस मज्जा रक्त स्नायु ये बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं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 उसको सुंदर दिखना चाहिए और अपनी जगह ये बात ठीक है लेकिन ऐसा रंग लगा दिया जिसके जिससे किसी व्यक्ति को एलर्जी हो तो मकान तो सुंदर दिख रहा है लेकिन उसमें रहने से उसको बहुत खांसी हो रही है जुखाम हो रहा है छीकें आ रही हैं ऐसी उसको समस्या हो रही है तो अब क्या करना चाहिए मकान की सुन्दरता का ध्यान देना चाहिए या अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए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 शरीर का पोषण लेंगे तो उससे आत्मा की हानि है झूठ बोलेंगे उससे आत्मा की हानि है अधर्म हो रहा है अब शरीर भले ही अच्छा दिख रहा हो, लोग भरे ही उसको सम्पन्न कहें, पद प्रतिष्ठा कहे तो इसमें भी बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपनी हानि करें इसी तरह के कुछ उदाहरण दिए जा सकते बोलिए संतुष्टि उनकी नहीं है और कि ये हमारी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं इतना उन, बात है। उनकी बात को आप महत्व नहीं दे रही हैं ऐसा ऐसा नहीं छोड़ दीजिए आप क्यों आग्रह करते हैं कि उनको समझा नहीं है आपको समझ में आ रही है बात पर्याप्त है पर्याप्त है अपनी मुक्ति के लिए तो पर्याप्त है हाँ अपनी मुक्ति करते हुए जितना हम दूसरों को बता सकते हैं सिखा सकते हैं वो बताते हैं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 मानव स्वभाव उसे अतिरिक्त कर लेते हैं वो अनुकूल नहीं होता है ठीक है और अपने आप उनको कभी समझ में आएगा तब छोड़ते है ना अपने आप जब समझ में आता है जब बहुत बीमारी आ जाती है होता है डॉक्टर कहता है नहीं अब तो छोड़ना ही पड़ेगा और ये तो ठीक नहीं है तो फिर छोड़ भी देते हैं समझ में आ जाएगा तो छोड़ देंगे अपने आप भी छोड़ देते हैं आत्मा का स्वभाव है जिसमें हानि देखेगा वो कभी स्वीकार नहीं करेगा आत्मा कर ही नहीं सकता है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 यही बात इंद्रियों के लिए आएगी कि इंद्रिया हमारे लिए हैं इसलिए हम अपने अनुकूल उनको चलाएंगे और अब इसके भी पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि शरीर आदि से पृथक यानी जड़ प्रकृति से अलग चेतन है इसके लिए 141 वां सूत्र बोलिए त्रिगुण आदि विपर्यात ये जो त्रिगुण है सत्वर स्तम और इनके जो धर्म है उनसे विपर्यात भिन्न होने के कारण से ये जो सत्वरस्तम स्तंभ है जड़ है इनसे भिन्न है चेतन चेतन में अपने आप में ये धर्म नहीं है जो सत्वरस्तम में गुण है गुण में प्रकाश है आत्मा में अपना प्रकाश नहीं है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 रहा है अपने विचारों में आरोपित कर लेते हैं इल्यूजन होता है तो ऐसे आदित्य वर्ण के लिए भी कर लेते हैं और ऐसे और भी कई वचन मिलते हैं हमारे यहाँ तो ये जो आदित्य वर्णम है इसका तो मतलब ये होता है कि वो प्रकाशमान है आपका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 भोग मतलब भोगता भोगने वाला भोगने वाला भाव होने से भोगने वाला जो है वो क्योंकि तो शरीर तो भोगता नहीं है और तो शरीर से भिन्न जो भोगने वाला है वो शरीर से भिन्न है जो पीछे बात आई थी चिदवसानो भोगा, उसी तरह की बात को यहां पर भी कह रहे हैं क्योंकि चेतन में भोक्ता भाव है जड़ में भोक्ता भाव नहीं है इससे भी पता लगता है कि जड़ से शरीर से चेतन पुरुष आत्मा भिन्न है तो भोक्तृभाव आत्मा को भोक्ता स्वीकार करते हैं आगे एक वां चौवालीसवा सूत्र बोलिए कैवल्याथम प्रवृत्तेश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 जड़ प्रकाश जड़ में प्रकाश का आयोग होने से अब यहां प्रकाश का मतलब है ज्ञान प्रकाश का मतलब है ज्ञान ज्ञान रूपी प्रकाश भौतिक प्रकाश नहीं भौतिक प्रकाश तो जड़ वस्तुओं में होता ही है इसके लिए योगदर्शन में विकाप प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियार्थम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम तो सत्वगुण में प्रकाश को कहा ही लेकिन यहां भी जब प्रकाश शब्द आया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 इसको देख करके ज्ञान हुआ जब तक इसको नहीं देख रहे थे तब तक जान था क्या नहीं था तो जान कहां से आया इसको देखने से आया ना ठीक है अभी मेरी बात पूरी हो जाए बोलिएगा जरूर अपने तर्क रखिएगा देखने से जान आया ना ठीक है तो भाई पहले ज्ञान था नहीं और अब ज्ञान आया तो ये ज्ञान नैमितिक हुआ या स्वाभाविक हुआ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 अगर आप यूं कहते हैं कि नहीं घड़ी में भी ज्ञान नहीं था वस्तु में भी ज्ञान नहीं था हमारे को भी नहीं पता था बस वो तो आ गया तो कहां से आ गया वो तो ईश्वर ईश्वर भक्त हैं तो कह सकते हैं ईश्वर ने प्रदान किया कह सकते हैं बोलिए जो ज्ञान कर दिया ये बात बिल्कुल ठीक है इसमें कोई विवाद ही नहीं है ज्ञान का अनुभव इस घड़ी का या वस्तु का जो बोध हुआ वो तो चेतन बच्चे को बच्चे को नहीं बच्चे को समय का भले ही पता ना लग रहा हो पर आप उससे फिकवा भी रहे हो तो उसको ये पता है ना कोई चीज मेरे हाथ में है इतना तो ज्ञान हो रहा है ना ये काले तो इसका तो कोई निषेध ही नहीं है लेकिन चेतन को जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान आया कहा से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 वो केवल चेतन में होगा तो क्या जड़ में प्रकाश का अयोग होने से और जो कि यह जड़ से भिन्न है चेतन तो ये ही प्रकाश वाला है ये ही ज्ञाता है ज्ञान गुण इसी में रहता है जड़ में ज्ञान नहीं रहता है ठीक है बोलिए जी को मना तो है ना? कौन मना कर रहे नहीं बनाया किसी ने और ने उसमें ज्ञान था उसने घड़ी को बना दिया हमारे सामने तो सामने वो चीज पहली बार आई और उसको देख के हमें ज्ञान हुआ मैं तो इस उदाहरण की बात कर रहे हैं ये ज्ञान उस वस्तु से अंदर आएगा तो उस वस्तु में ज्ञान होना चाहिए बोलिए आत्मा का है बस इसके देखकर कर प्रकट वो अभ्यक्त कर दिया बता दिया है तो क्यूँकी प्रमाण भी है ना कि न की अच्छा सब सब ज्ञान हमारी आत्मा में है बस वो मतलब प्रकट हो जाते हैं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 जा किसी को जानने के लिए तीन कारणों की आवश्यकता होती है निमित्त पान उपादान पान और साधारण कारण तो इन से ही हम सत्य और असत्य को जान सकते हैं अब तीनों कारणों से ही हम इसका विवेचना करेंगे तो ठीक होगी हो अन्यथा प्रद होगी इसको घटा के बताइए ना यहाँ पर ये तो आपने सिद्धांत तो बोल दिया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 इस घड़ी का कोई ना कोई निमित्त है वो क्या है वो बताइए आप। इसका निमित्त है, इसको बनाने वाला कारीगर है जिसने इसको बनाया है और उसके जो घड़ी को देखकर कर उसका ये पता लगता है कि इसमें ऐसी ऐसी कला औसत कारीगरी और ये इस तरह का जो ज्ञान है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 तो क्या हम यूँ कह दें कि ये ज्ञान इन वस्तुओं में था इन तीनों कारणों का भी और वहां से ज्ञान चल करके हमारे अंदर आया क्योंकि अभाव से तो भाव की उत्पत्ति नहीं होती बोलिए बात तो अगर स... मैं नहीं जाऊंगा उनको टीचर बोलिए हाँ जी, जो भी नई वस्तु हमारे सामने आई उसके स्वरूप को देख करके हमारे अंदर कुछ न कुछ तो सम्मान ज्ञान हुआ अनुमान अनुमान क्यों प्रत्यक्ष होगा ना प्रत्यक्ष देख करके तो लेकिन हम अनुमान ही लगवा सकते हैं दोनों तो हो, हो सकते हैं हमारे सामने पहले हमने देखा नहीं है तो प्रत्यक्ष हमारा पहले का तो है नहीं तो अनुमान ज्ञान कुछ न कुछ होगा हो जाएगा उसके आधार पर हम उस चीज का विवेचन करेंगे कि ये ये चीज हो सकती है ठीक है पहले कुछ अनुमान ज्ञान हुआ फिर कुछ की विवेचना करके निश्चय करेंगे आपकी बात को मैं मान रहा हूँ लेकिन ये जो अनुमान ज्ञान हुआ ज्ञान हमारे अंदर पहले नहीं था कहाँ से आया ये? नहीं कहा से आया उसके स्वरूप को देख करके उस टाइप अन्य भी कोई न कोई चीज हमने देखा होगा कुछ न कुछ समझा होगा कुछ नहीं समझ में आएगा तो खिलौड़ा मान लेंगे कोई न कोई चीज तो समझ आएगी कि किसी न किसी स्वरूप को ये प्रदर्शित कर रहा उस टाइप ऐसी उसके अनुसार हम उसका ज्ञान करेंगे ये भी ये भी एक जानका है कि भई ये वास्तव में क्या है ये मोबाइल है या रिमोट कंट्रोल है या और कुछ है इस तरह से लेकिन जो ये हमारे को दिख रहा है कि इतना लंबा चौड़ा है इसमें तो कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है कि भई ये एक वस्तु है यहाँ पर वो क्या है इसको क्या नाम कहते हैं इसका क्या उपयोग है वो भले ही हमें पूरा पूरा पता नहीं लग रहा हूं लेकिन एक जो बाहर का रूप हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि यहां आप आश्रम में आए और आश्रम को देखा कि हाँ ये आश्रम है अब ये जो ज्ञान हमारे अंदर आया इस आश्रम का तो इस आश्रम में पहले ज्ञान होना चाहिए ना तभी तो जड़ से हमारे अंदर आएगा ये प्रश्न है ठीक है इस पे विचार कीजिएगा और तो पहला सूख तैतालीस जलती सही है कि भोक्ता चेतन का लेकिन भोक्ता शरीर भी लगता है जैसे एक आदमी पांच किलो रूप पी जाता है और एक एक चकाम पी जाता है तो इससे लगता है वो किस होगा शरीर नहीं तो होगा गाय पांच किलो भूठा खा जाती है आदमी तो एक ठकाम खाया जाता तो इससे ये भी प्रसिद्ध होता है भोक्ता शरीर भी जी ये जो चीजें हमने खाई किस लिए खाई थी शरीर को तो पुष्ट करने पुष्ट करने के लिए खाते समय सुख भी मिलता है उसके लिए इसलिए भी तो भोजन करते हैं ना प्रथम दृष्टया तो हम सुख के लिए ही भोजन करते हैं अब उससे पोषण भी हो जाता है यह अलग बात है तो हाँ हाँ सब समान है उसमें कोई निषेध नहीं है लेकिन एक बात बता रहा हूं आप जो कह रहे हो ना शरीर का पोषण शरीर भोग रहा है भोगने का मतलब क्या है क्या शरीर में वो चीज चली गई इसलिए वो भोग रहा है आवश्यकता शरीर को है ऐसे नहीं बोलिए शरीर को आवश्यकता है शरीर को क्यों संघत परार्थकवात क्या डीजल जो कार में गाड़ी में डलता है पेट्रोल डीजल और पेट्रोल का भुगतता कौन है वाहन वाहन ही भोगता है भुगता कौन है उसका उपयोग करने वाला, करने वाला।, करने वाला। वो तो अपने मुंह में नहीं डालता आप उसको कैसे भोक्ता बोल दिया आपने बस ऐसे ही वो डीजल भले ही गाड़ी में डल रहा हो ग्रीस वगैरह उसके पहे में लग रहा हो लेकिन फिर भी उस सबका भोक्ता भोक्ता तो चेतन ही होगा ये चेतन के लिए है संगत परार्थत्वात ऐसे ही चाहे पाप पांच लीटर दूध पिए चाहे एक छटांग पिए भोगता तो आत्मा ही है शरीर कभी भी भोगता नहीं करेगा क्योंकि शरीर के लिए वो हुआ है तो शरीर किसके लिए है अब फिर वो संगत है वो दूसरे के लिए ओके इंद्रियों के लिए इंद्रियां भी संगत है वो किसके लिए तो अंततः आत्मा चेतन तक पहुंचना ही पड़ेगा इसलिए चिदवसानो भोग भोग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 प्रमाण दे रहे हैं आगे अगला सूत्र बोलिए श्रुत्या सिद्धस्य से नापलाप तत् प्रत्यक्ष बाधात जो श्रुति से सिद्ध है श्रुति से क्या सिद्ध है तो पीछे भी एक सूत्र आया था असंगोही ही अयम पुरुष वृदारण्य का भी वचन है ये पुरुष असंग है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 अगला सूत्र बोलिए सुषुप्त्यादि असाक्षित्व इसमें बीच में से लगा देते हैं सुषुप्त आद्य से साक्षित्व की शरीर में जो सुषुप्ति आदि होती है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 ठीक है प्रणाम थोड़ा ओ को सासाधारण विवाद ओक्ष